कामगीता महाभारत के अश्व पर्व के अंतर्गत भगवान श्रीकृष्ण और धर्मराज अधिष्टिर संवाद के रूप में कामगीता प्राप्त है इसमें भगवान श्री कृष्ण ने काम प्रोक्त एक प्राचीन गाथा का वर्णन किया है जिसमें बाह्य पदार्थों के त्याग के स्थान पर उनमें ममत्व के त्याग को ही वास्तविक त्याग बताया गया है जो महान भय से छुटकारा दिलाने वाला है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 अर्थात मेरा ये दोनों अक्षर ही मृत्यु रूप हैं और न मम अर्थात मेरा नहीं है यह तीन अक्षरों का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमृतत्व है राजन इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर ही स्थित हैं ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियों को लड़ाते हैं अर्थात किसी को अपना मानना और किसी को अपना न मानना यह भाव ही युद्ध का कारण है इसमें संशय नहीं है भरतनंदन यदि इस जगत की सत्ता का विनाश न होना ही निश्चित हो तब तो प्राणियों के शरीर का भेदन करके भी मनुष्य अहिंसा का ही फल प्राप्त करेगा चराचर प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती वह उसको लेकर क्या करेगा अर्थात उस संपत्ति से उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता किंतु कुंतिनंदन, जो वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीवन निर्वाह करता है उसकी भी यदि द्रव्यो में ममता है तो वह मौत के मुख में ही विद्यमान है भारत बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव को देखिए समझिए अर्थात ये मायामय होने के कारण मिथ्या है ऐसा निश्चय कीजिए जो माईक पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता वह महान भय से छुटकारा पा जाता है जिसका मन कामनाओं में आसक्त है उसकी संसार के लोग प्रशंसा नहीं करते हैं कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती हैं। विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण मानकर उनका परित्याग कर देते हैं योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से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 जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान रूप से पुनः प्रकट हो जाता हूँ जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का यत्न करता है उसके चित्त में मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ जैसे उत्तम जंगम योनियो में धर्मात्मा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 तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटा डालने का प्रयास करता है उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाता हूं जो विद्वान पुरुष मोक्ष का सहारा लेकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है उसकी जो मोक्ष विषयक आसक्ति है उसी से वह बधा हुआ है यह विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है और मैं खुशी के मारे नाचने लगता हूं एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाला हूं अतः महाराज आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अपनी उस कामना को धर्म में लगा दीजिए वहां आपकी वह कामना सफल होगी विधि पूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेध का तथा पर्याप्त तो दक्षिणा वाले अन्य अन्य समृद्धिशाली यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए अपने मारे गए भाई बंधुओं को बारम्बार याद करके आपके मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए इस सम्रांगण में जिनका वध हुआ है उन्हें आप फिर नहीं देख सकते इसलिए आप पर्याप्त दक्षिणा वाले समृद्धिशाली महायज्ञों का अनुष्ठान करके इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त करेंगे